A little sweet, a little soft, a little close, not too far. A little sweet, a little soft, a little close, not too far. All I need, all I need, all I need is to be free. To know me, it's not good enough. <laughs> chal padun to kitne do a little see a little song a little drum not too far too loo man itna kare chal padun to kitne that <laughs> भी कोई शक ना शुभा निकलेगा फिर से सूरज जो डूबा हैरत हो सबको ऐसा है मेरा जहा हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो कि नॉर्मली हम लोग की जिंदगी में काफ़ी पहले गुजर चुका है मगर बार बार उसका जिक्र आता रहता है समाज के किसी न किसी हिस्से में कहीं ना कहीं उसकी बात होती रहती है वो जिक्र है ट्यूशन का मुझे यकीन है कि अक्सर हम लोग ट्यूशन के बारे में या तो बातें करते हैं या बातें सुनते हैं अपने परिवार को लेकर या किसी दूसरे के परिवार को लेकर या कहीं ना कहीं उसके बारे में बातें होती रहती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में मुझको भी इसका मतलब इस बारे में बात करने का और इसके इस आ, ट्यूशन के सिलसिले में इन्वॉल्व होने का अवसर मिला वो कैसे मिला वो बताता हूं अभी मगर उसके पहले मैं आपसे अपनी एक आ, मतलब यूं कहूं कि अपनी एक पुरानी बात साझा करना चाहता हूं और ट्यूशन के बदलते रूप के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि हम और आप मिलकर एक बार इस बारे में जरा सोचें और हो सके तो चर्चा करें चर्चा करें मैं किसी नतीजे या निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए नहीं कह रहा हूं मगर अगर किसी बारे में बात होती है ना तो उस बारे में बहुत से विचार आने लगते हैं और मे बी संभव अगर कोई समस्या यो एकदम से दिखाई नहीं भी पड़ रही हो तो भी समस्याएं एक रूप ले लेती हैं और जब समस्याएं रूप लेती हैं तो उनका एक ना एक समाधान भी निकल आता है तो यहां पर मैं उसी बारे में बात शुरू करता हूं जब मैं बहुत ही बचपन की बात आपसे बता रहा हूं आ, शायद छठी सातवीं क्लास में पढ़ता था तो मैंने शायद आपसे पहले बताया होगा कि मैं किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कक्षा तीन चार पांच छ नहीं पढ़ पाया और कक्षा दो से सीधे कक्षा सात में पहुंच गया और कक्षा दो से सात में पहुंचने का नतीजा ये हुआ कि एक तो कम उम्र में बड़ी क्लास और दूसरे बहुत से चीजें मुझे पता नहीं चली यानी कि कक्षा सात में जो चीजें पढ़ाई जा रही थीं मैंने वो तो जानी मगर उसके पहले बहुत सा बैकग्राउंड भी होता है ना क्लास में आपको जब कुछ पढ़ाया जाता है जैसे इतिहास के बारे में कुछ बता रहे हो तो उसमें यह प्रेज्यूम किया जाता है कि आपने उसके पहले इतना तो पढ़ा होगा तो हम एक, एक, एक अंग्रेजी स्कूल हुआ करता था वहां से निकले और फरुखाबाद के एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पहुंच गए खैर अब चलिए वो कहानी तो हम शायद पहले कर चुके हैं इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे मगर आपको ये बताना कि उस वक्त हमें घर पर पढ़ाने के लिए एक मास्टर साहब चतुर्वेदी जी उनका नाम था उनको निमंत्रित किया गया चतुर्वेदी जी हमारे स्कूल के अध्यापक नहीं थे और वो किसी दूसरे स्कूल के अध्यापक थे मगर वो चूंकि हमारे लोगों के घर के पास रहते थे इसलिए उनसे संपर्क हो पाया और उन्होंने तैयारी मतलब वह मान भी गए हालांकि मैं आज के परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं तो यदि कोई ये कहे कि साहब कोई बच्चा जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की या जिसने कई वर्ष के गैप के मतलब क्लास का गैप करके वो अगले क्लास में आ रहा है और वहां उसको पढ़ाना है तो शायद मास्टर्स साहब के दिल में बड़ी धड़कन बढ़नी चाहिए थी मगर खैर हमारे चतुर्वेदी साहब ऐसे बहादुर अध्यापकों में से थे जिनके दिल में इस तरह की कोई धड़कन शायद आए भी हो तो भाई मैं तो नहीं जानता हूं मगर खैर तो चतुर्वेदी साहब पढ़ाने आते थे और हम लोग मैं और मेरा भाई हम दोनों व्यक्ति उनके छात्र थे मुझे ये तो ज्यादा याद नहीं है कि चतुर्वेदी साहब क्या पढ़ाते थे और कैसे पढ़ाते थे मगर हाँ वो एक डेढ़ घंटा हम लोगों को कुछ न कुछ पढ़ाया ज़रूर करते थे मुझे याद है कि उन्होंने शायद हमें हिंदी की गिनती लिखनी भी सिखवाई थी मगर मुझसे वो हिंदी की गिनती लिखनी नहीं आई हिंदी मतलब देवनागरी में अब तो मुझे मालूम है कि देवनागरी में रोमन गिनती एक्सेप्टेड है यानी कि जो इंग्लिश वाली गिनती है वही एक्सेप्टेड है मगर उन्होंने मुझे कोशिश किया था कि वो हिंदी वाली गिनती लिखना सिखाएं एक दो जो लिखते हैं उस तरह से मगर मैं सीख नहीं पाया साहब उस जमाने में मुझको ख्याल है कि ट्यूशन पढ़ना एक, एक तरह का मतलब जिसे कहा जाए धब्बा तो नहीं कहेंगे मगर उसको बहुत अच्छी बात नहीं माना जाता था जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे समझा जाता था उस टाइम में कि साहब ये बच्चे कमजोर हैं तो भाई अब ना तो कोई बच्चा ये कहने, मतलब कहलवाना पसंद करता था कि वो कमजोर है और ना ही कोई पेरेंट ये कहना ये चाहते होंगे कि उनके बच्चे को कमजोर समझा जाए तो ट्यूशन पढ़ने मैं मैंने आपसे बताया ना कि वो हमारे स्कूल के मास्टर साहब नहीं थे तो शायद उनको एंगेज करने में ये भी एक कारण रहा होगा कि मेरे माता पिता जो थे जिन्होंने उनको एंगेज किया उन्होंने शायद इसलिए एंगेज किया कि मेरे स्कूल में ये पता न चले कि ये बच्चा ट्यूशन पढ़ता है साहब ये धीरे धीरे करके कुछ वर्ष बीते और कुछ वर्ष के बाद हम जब कक्षा 10 या 11 में थे 10 में थे शायद तो उस ज़माने में फिर एक बार हमारी मतलब क्लास टीचर महोदय जो थे उन्होंने हमसे बहुत नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने ये कहा कि साहब ये मतलब उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया था तो पेरेंट्स में पिताजी तो जाहिर है कि वो नहीं ही गए माताजी गई और माताजी ने कहा कि हमारा लड़का तो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो क्लास टीचर महोदय ने ये कहा कि देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि उन्होंने पेरेंट को बुलाया था ये उस जमाने की बात है जबकि पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पेरेंट को बुलाया जाना स्कूल में यह अपने आप में एक बड़ी मतलब बड़ी खतरनाक घटना होती थी क्योंकि पेरेंट को बुलाया गया इसका मतलब कोई तो शिकायत है तो अब साहब वो शिकायत का मतलब शिकायत के लिए बुलाया गया था मैं वो घटना तो बता चुका हूं आपको पहले मगर अभी फिर से एक बार छोटे में दोहरा दूं कि मैं क्लास में में आया था कॉलेज में पढ़ने के लिए और यहाँ पर जब आया तो मुझे गणित के बहुत से हिस्से नहीं आते थे क्योंकि हमारे जहां मैंने क्लास नाइन्थ पास किया वहां पर यह हुआ था कि साहब ये चीज क्लास टेंथ में पढ़ाई जाएगी और यहाँ पर ये क्लास नाइन्थ में पढ़ाई जा चुकी थी तो अब जो क्लास गणित के सवाल मिलते थे उसमें कुछ हिस्सा ऐसा भी होता था जो क्लास नाइन्थ में जो ये पढ़ाया जा चुका था उसको हिस्सा इस्तेमाल करना होता था अब हम बड़े ईमानदार आदमी थे हम क्या करते थे कि जो होमवर्क मिलता था उसमें जो सवाल हमें नहीं आते थे हम उनकी जगह छोड़ देते थे कॉपी में नतीजा ये होता था कि हमारी कॉपी में अगर एक प्रश्नावली में यानी कि एक जो हमको सेट ऑफ क्वेश्चंस करना था अगर उसमें मान लीजिए कि बीस सवाल है और हमें दस सवाल नहीं आए तो हम क्या करते थे साहब कि वो नंबर एक सवाल आ गया तो वो कर दिया नंबर दो नहीं आया उसकी जगह छोड़ दी नंबर तीन आ गया फिर कर दिया इस तरह से करके जो आए वो ठीक है जो नहीं आए उनको छोड़ दिया जगह छोड़ दी अच्छा साहब हमारे यहाँ पर नियम ये था कि मास्टर साहब जो थे वो कापियाँ होमवर्क की कॉपी हफ्ते दो हफ्ते में एक बार इकट्ठी करवाते थे और अपने घर ले जा चेक करके ले आते थे तो साहब हमारे मास्टर साहब ने वो कॉपी चेक की हमारी और हम इसे मतलब जब क्लास में आए तो हमारी कॉपी सबसे ऊपर थी उनके हाथ वाली कॉपियों में और उन्होंने कहा कि मिस्टर आप जो है कल अपने पेरेंट को ले के आएंगे और प्रिंसिपल साहब के यहाँ मुझसे मिलेंगे साहब ठीक है क्या हो गया भाई गए मास्टर साहब के पास उन्होंने बुलाया था तो खैर अब थोड़ा तो प्रसाद मिला तो वो प्रसाद जो था वो वर्बल जो था वो तो ये था और थोड़ा और प्रसाद मिला उसके बाद साहब हम आ गए भैया आप क्या था उन्होंने जहां जहां पे हमारी कॉपी खाली वो थी उन्होंने कहा कि ये कॉपी मैं आपकी वापस नहीं कर रहा हूँ ये कॉपी कल आपके पेरेंट को दी जाएगी निका साहब ठीक है अब हमें तब भी उसको थोड़ा उतना सीरियसली नहीं समझे और घर आके जब बताया तो पिताजी ने कहा कि ये मैं तुम्हारे स्कूल स्कूल नहीं जाऊंगा मास्टर से बात सुनने के लिए तो माता जी ने कहा चलो हम चलेंगे भाई हम बात करेंगे क्या परेशानी क्या है साहब वो आ गए जब वो आए तो उन्होंने मास्टर साहब ने बताना शुरू किया कि देखिए साहब ये लड़का आपका जो है ये काम ही नहीं करता इसने इसने ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आखिरकार ये तुमने क्यों खाली छोड़ा है हमने कहा साहब खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमें ये सवाल नहीं आए तो मास्टर साहब ने कहा कि भाई अगर आपको ये सवाल नहीं आए तो ये तो हम पिछले साल पढ़ा चुके हैं देखिए यहाँ पर मास्टर साहब सरकारी स्कूल के मास्टर साहब थे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आप हमसे पूछ लेते उन्होंने कहा ये तो हम लोग पिछले साल पढ़ा चुके हैं और आप तो नाइन्थ पढ़ के आए हैं तो ये तो आपको आना चाहिए हमले का साहब हमारे यहाँ नहीं पढ़ाए गए थे बोले इसका मुझसे क्या मतलब है आपके यहाँ नहीं पढ़ाए गए अब साहब हमारी माता जी भी उखड़ गई उन्होंने कहा गए आप, ना आपने पढ़ाया ना इनके यहाँ पढ़ाया गया इसमें बच्चे की क्या गलती है और खैर साहब मास्टर साहब ने कहा देखिए ये लड़का इस हालत में पास नहीं होगा माता ने कहा पास नहीं होगा अरे ये लड़का फर्स्ट डिविजन लाएगा उस जमाने में फर्स्ट डिविजन लाना बड़ी बात थी अब साहब माताजी तो आ आ उन्होंने कहा चलिए देखेंगे अच्छा अच्छा गई गई भैया तब हमारे लिए एक ट्यूशन रखी अच्छा अब यहां पर आपको फिर कि कि वही स, वही म, मसला कि भाई अगर आपके स्कूल का कोई टीचर यानी जहां आप पढ़ रहे उस स्कूल का कोई टीचर रखा जाएगा तो यह खबर फैल जाएगी कि साहब ट्यूशन पढ़ रहे हैं। और ट्यूशन पढ़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है तो ये हुआ कि भाई ये इनको ट्यूशन जो है पढ़ाने के लिए एक और हमारे बगल में यू यूपी कॉलेज करके स्कूल था उस स्कूल के मास्टर साहब को रखा जाएगा तो खैर पिताजी ने हमारे मेहनत वेहनत करके परिश्रम करके एक मास्टर साहब को तय कर दिया वो मास्टर साहब भी आ गए बुजुर्ग आदमी थे अब मैं देखिए अभी मैं कैसे उनको बुजुर्ग आदमी कह रहा हूँ वो रिटायर नहीं हुए थे तब तक मगर खैर तो साहब वो आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम पढ़ाएंगे श्री डी आर सिंह द्वंद्व राज सिंह साहब उनका नाम था बहुत ही मतलब हट्टे कट्टे हरेष्ट पुष्ट सफ़ेद मूछे सफ़ेद बाल और बड़ी दबंग आवाज़ तो साहब मास्टर साहब आने लगे और मास्टर साहब हमें पढ़ाने लगे और खैर साहब हम गणित में पास हो गए फर्स्ट डिविजन भी आ गई बात आई गई हो गई बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये ट्यूशन पढ़ना या पढ़ाना उस जमाने में बड़ा नॉट डन वाली बात थी जिसे आज के भाषा में कहा जाता है अच्छा इसी इसी जमाने में एक और बात बताए इस जमाने में ट्यूशन जो थी वो एक एक तरह का ब्लैकमेल भी होता था हमारे एक हमारे ही मतलब जहां कॉलेज हम पढ़ते थे हमारे यहाँ एक मास्टर साहब थे अब देखिए मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा मगर मान लीजिए कि उनका नाम आत्माराम था तो अब साहब वो आत्माराम राम साहब जो थे वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि आप लोग हमसे ट्यूशन पढ़िए अब यार हम लोग तो ट्यूशन पढ़ने वाले थे नहीं हमें केमिस्ट्री आती थी हमने कहा साहब नहीं पढ़ते हमारा भाई जो था वो उनके चक्कर में फंस गया पिताजी से बोला उसने कि भैया इनको मास्टर साहब ने कहा ट्यूशन पढ़ो पिताजी ने हमारे कुछ अपने सोचा होगा जो भी था उन्होंने कहा ना ट्यूशन नहीं पढ़वाई ठीक है भैया ट्यूशन नहीं पढ़वाएंगे तो मत पढ़वाइए नतीजा ये हुआ कि हमारे उन मास्टर साहब ने हमारे भाई साहब को मतलब फेल करना शुरू कर दिया अब साहब फिर मजबूरी थी भाई अब जब एग्जाम में फेल करना शुरू कर दिया तो मास्टर्स आपको ट्यूशन पे तो मास्टर यह अच्छा। तो एक कहानी हुई फिर कभी कभार हमने उस जमाने में ही देखा कि ट्यूशन जो था वो बहुत से लोग जो थे मतलब हमारे जैसे जो पढ़ाई लिखाई करके बेकार हो गए थे उन्होंने इसको अपना आजीविका का साधन बनाने का प्रयास किया अब यह आजीविका का साधन कैसे बने क्योंकि उस जमाने में एक नई नई चीज शुरू हुई थी जिसको बोलते थे कोचिंग क्लास यानी कि ट्यूशन नहीं बोल रहे हैं। मगर उसको कोचिंग क्लास बोला जाता था और साहब हमारे जैसे लोगों को कोचिंग क्लास में पढ़ाने की जगह मिल जाती थी तो हम टेक्निकली तो हम ट्यूटर ही थे मगर हम कहते अपने आप को कोचिंग क्लास के मास्टर थे और कोचिंग कोचिंग क्लास क्लास के मास्टर होना जो था था, वो कोई बहुत ये बात नहीं थी, एक्सेप्टेड फैक्ट था। तो कोचिंग क्लास चलने लगी तो ट्यूशन ने एक फॉर्म ले लिया जिसका नाम था कोचिंग क्लास जहां पर कई बच्चे एक साथ ट्यूशन लेते थे अच्छा साहब हमारा कालांतर में घर परिवार हो गया बच्चे हो गए तो बच्चों को तो ऑब्वियसली ट्यूशन नहीं पत्नी पढ़ी लिखी थी पत्नी पढ़ा लेती थी हम सब ट्रांसफर हुए और ट्रांसफर हो हम बंबई पहुंच गए अब सब अभी तक हमारे दिल में यही बात थी कि ट्यूशन इनफ्राडिग है और ट्यूशन को बच्चों को कराना ये बड़ा मतलब ये बच्चों को नीचा दिखाने के बराबर है हमने साहब नहीं मतलब ट्यूशन की बात की तो हमारे एक सहयोगी थे हमारे साथ मतलब हम जिस विभाग में काम करते थे उसी विभाग में हमारे साथ वो भी थे और उन्होंने हमसे कहा कि भाई आपने अपने मेरी बेटी शायद ग्यारहवीं क्लास में जब आ गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपनी बेटी को कौनसेट को, कोचिंग में डाला कहा कोचिंग में कोचिंग में तो नहीं डाला उन्होंने कहा क्यों नहीं मतलब तो जूनियर में, कॉलेज, में तो कॉलेज में कोई पढ़ाई वही नहीं होती पढ़ाई होती है तो सिर्फ कोचिंग में और हर बच्चा कोचिंग में जाता है बोले आप नहीं चाहते कि आपके बच्ची जो है वो इंजीनियर बने डॉक्टर बने हमने कहा नहीं साहब हम बिल्कुल चाहते हैं कि इंजीनियर बने मगर हमने साहब उसको कोचिंग हमारी बच्ची भी तैयार नहीं है खैर हमने पूछा घर आए भैया बच्ची से पूछा कि भाई तुम कोचिंग में जाना चाहती हो उसने कहा नहीं उसने कहा कि हमारे कॉलेज में ही हम लोग कुछ बच्चों को अलग से कोचिंग दी जा रही है अच्छा अब देखिए हम वो कोचिंग जो कॉलेज में दी जा रही है वो हमें स्वीकार्य थी उसको भी स्वीकार्य थी मगर उसे कोचिंग में जाना स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अब आई तो वो भी आखिरकार बनारस से ही थी और बनारस में कोचिंग में जाना माना जाता था तो अब साहब सवाल ये उठा कि भैया कोचिंग में नहीं जाओगे तो क्या करोगे मुझे याद है कि उसने कहा अच्छा ठीक है हमें कोचिंग में मत भेजो हम क्या करते हैं कि हमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर वो खाली टेस्ट हुआ करते थे और वो अपना टेस्ट के सवाल जांच वांच के जो भी कुछ था वो दिया करते थे खैर साहब मतलब अत ये परिवर्तन हो गया कि बंबई में कोचिंग वाज़ ए फैशन अच्छा चलिए साहब ये भी एक जमाना हो गया गुजर गया धीरे धीरे समाज दुनिया बदलती रही आगे चलते रहे और कोचिंग जो थी वो एक तरह से एस्टेब्लिश हो गई अब साहब आपको आगे बताते हैं कहानी अब इस कहानी ने आज का आज के हालात में कोचिंग अब आप सब जानते हैं कोटा का नाम तो हम सब ने सुना है कोटा कोचिंग का मक्का हो गया है यानी कि अगर आपको अपने बच्चे को आईआईटी में पढ़ाना है तो आपको उसे कोटा भेजना है और अगर बच्चा यानी जो एफोर्ड कर सकते हैं अगर वो बच्चे को कोटा नहीं भेजा तो इसका मतलब आपने एफर्ड नहीं किया और अगर आपका बच्चा आईआईटी में नहीं आया तो इसका मतलब कि भाई आपने गलती किया है कि उसको कोटा नहीं भेजा है तो साहब हमारे एक परिचित है जिनको जिनका बच्चा बहुत तेज अच्छा है पढ़ने में मगर उन्होंने उस बच्चे को लेकर के खुद कोटा जाना पसंद किया और उन्होंने वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या है ये कि अपना घर छोड़ करके मतलब पूरा ए, जिसे क्या कहते हैं उसको एस्टेब्लिशमेंट कोटा में जाकर बसा लिया क्यों क्योंकि वहां पर उस बच्चे को पढ़ने का और कंपटीशन का एक माहौल मिलेगा तो अब सवाल यह है कि यहां पर ट्यूशन का अर्थ ही बदल गया ट्यूशन का अर्थ यह हो गया कि बच्चे को कंपटीशन का माहौल मिलना चाहिए यानी ट्यूशन अब ज्ञान का साधन नहीं रह गया ट्यूशन अब कंपटीशन का ग्राउंड हो गया पढ़ाई तो ऑफ कोर्स हो रही है पढ़ाई पढ़ाया तो जा ही रहा है मगर वो पढ़ाई कॉलेज में या स्कूल में नहीं हो रही है वो पढ़ाई कोचिंग के नाम पर हो रही है और साहब ये आज की सच्चाई है कि कोचिंग के नाम पर अब एक घुड़दौड़ चल रही है पहले घुड़दौड़ तो हमेशा से थी यानी जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे तो घुड़दौड़ ही थी ना कि भैया कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा मगर अब वो घुड़दौड़ हर शनिवार को होती है हर इतवार को होती है कोचिंग सेंटर में क्योंकि वहां पर कई क्शन बन गए कोचिंग का पैसा देने वाले तो बहुत से लोग हो गए और ये कोचिंग कोटा में तो मक्का है मगर ऐसे छोटे छोटे मंदिर हर शहर में हैं यहां तक कि भैया कस्मों तक में हैं और बाकायदा रवि सर की फिजिक्स हरमेश भाई का मैथ गुप्ता जी की केमिस्ट्री ये बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं हर शहर में आप चले जाइए किसी छोटे छोटे बड़े से बड़े शहर में और साहब ये कोचिंग कोचिंग सेंटर सेंटर के के नाम पर इस तरह बोर्ड्स लगे हुए तो मतलब अब क्या हो गया भी स्पेशलाइज्ड कर गए कि वहां पर फिजिक्स अच्छी है इस कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री अच्छी है यहां पर मैथ्स वाले मास्टर साहब अच्छे है तो साहब अब मास्टर साहब लोगों पर गांव चलने लगे कि भैया मास्टर साहब मेरे यहां से मेरे यहां आ जाए यानी कि अब साहब सवाल यह है कि अब ट्यूशन बन गई कोचिंग और कोचिंग बन गया एक घुड़दौड़ का मैदान इसलिए नहीं जा रहा बच्चा वहां पर क्योंकि उसे आता नहीं है या उसे कोई सब्जेक्ट पढ़ना है वो वहां इसलिए जा रहा है कि वहां पर मास्टर साहब जो है वो बीस बच्चों को दौड़ाएंगे ये एक नया नजरिया है। अच्छा, मैंने आपसे बताया ना कि हमारे एक परिचित कोटा चले गए तो उन्होंने उन्होंने से एक और बढ़िया खबर दी। उन्होंने कहा साहब जैसे कोई बच्चे तेज हैं पढ़ने में और वो कोटा में आ रहे हैं तो उनके उनको वो किसी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे इसके लिए बाकायदा फीस तो छोड़िए फीस लेने की बात छोड़िए फीस माफी की बात छोड़िए उन्हें बाकायदा भुगतान किया जाता है पेमेंट किया जाता है यानी कि ये रिवर्स फीस हो गई और आप जानते हैं साहब ये रिवर्स फीस जो है ये हजारों में नहीं है लाखों में नहीं है ये करोड़ में है तो साहब ये करोड़ में फीस दी जाए मतलब ये पेमेंट दिया जा रहा है यह क्यों है एडवर्टिजमेंट के लिए है और मैं मुझे पता नहीं आजकल तो साहब मैं धनराशि के बारे में ज्यादा बात करता नहीं हूं क्योंकि एक तो मेरे पास अपने बहुत कम है और दूसरे आजकल जो अमाउंट्स सुनता हूं उससे साहब मैं बहुत चकरा जाता हूं क्योंकि अभी तो स्कूलों में फीस जो है वो लाखों में हो गई है बंबई के एक स्कूल में हमारे एक मित्र है उन्होंने बताया कि साहब वो दसवें ग्यारे क्लास में एडमिशन के लिए गए तो वहां पता चला फीस जो थी कुछ लाख में थी तो यार, ये तो अपने तो उन स्कूलों में अपने बच्चों को क्योंकि कहा ये जा रहा है कि साहब यहां पर पढ़ने के बाद वो शाम को बच्चा जो कोचिंग में जाएगा तो वहां भी ए सी है यहां भी ए है तो बच्चा एसी टू ए सी में चल रहा है और साहब हमारे यहाँ बड़े करिकुलम जो है वो उसमें बड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वगैरह वगैरह इस तरह की बातें तो अब साहब मैं यहां पर एक बात आपसे ये बताना चाहता हूं कि ट्यूशन से जो बात शुरू हुई थी वो कोचिंग पर पहुंच गई है ट्यूशन का मतलब क्या था पढ़ाना शिक्षा का दान देना मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूं कि मुझे कभी कभी ऐसा अक्सर लगता था कि मैं यदि बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी हाँ खुशी मिलती है मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता भी हूँ मगर उसी में मेरे पास एक दो बच्चे ऐसे भी आए कि जो कि ट्यूशन में सिर्फ इसलिए आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर ट्यूशन में जा रहे हैं ये बताना उनके अपने सोशल सर्कल में मस्ट था उनको बताना था कि था मैं भी ट्यूशन में जाता हूं ट्यूशन में पढ़ना नहीं था और जब उनसे पढ़ने के लिए कुछ जोर जबरदस्ती किया तो उन्होंने स्ट्रेट आना ही बंद कर दिया पढ़ाई बंद कर दी क्यों बंद कर दी क्योंकि पढ़ना तो था नहीं ट्यूशन में आना बिकॉज दैट वॉज ए स्टेटस सिंबल इसलिए ट्यूशन में आना तो साहब ट्यूशन एक्चुअली पढ़ाई से स्टेटस सिंबल बन गई मैं चाहता हूं कि इस बारे में हम लोग विचार करें क्या कुछ किया जा सकता है इस मानसिकता को बदलने के लिए या ट्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए ट्यूशन को कोचिंग में कन्वर्ट होते तो हमने देख लिया मगर क्या ट्यूशन का कोई और रूप हो सकता है मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम वापस गुरुकुल में चले जाएं मगर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो जो एक गुरुकुल का था वो बहुत इस वक्त याद आ रहा है सब देखते हैं लेट अस सी कि इस पर हम लोग कोई डिस्कशन कर सकते हैं या कुछ बातें कर सकते हैं तो करिए और इस हफ्ते मतलब मैं यहीं पर अपनी बात बंद कर रहा हूँ और अगले हफ्ते फिर हम लोग बात करेंगे हो सकेगा तो इसी विषय पर थोड़ा और आगे। और और आगे नहीं तो तो फिर कोई नई बात छेड़ेंगे तो आपने अपना समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार Open eyes how I ran how I ran to the other side then I glide like a bird I just want to free who need ko sa